परमात्म नम अथ चतुध्यावाच इमं विवस्वते योगं योग्राह मनोरी इमं विवस्वते योगं योग प्रोक्तवान्न अव्ययम् विवस्वान मन वे प्रनुवा कवे अब्रवी शशी योगम योग को विवस्वते सूर्य ऐसी रोक्तवान कहा था विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनवे मनुसे प्राह प्र और मनु मनु ने अपने पुत्र इक्वाक राजा इक्वाकू से अब्रवीत कहां परंपरा प्राप्त इम सो विदु सकाने महता योगो नष्ट पर तप एवं परंपरा प्राप्त इमर्षय विदु सह इह महता योगः नष्टः योग नष्ट पर शप हे परंत अर्जुन एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्त परंपरा से प्राप्त इम इस योग को राजर्षय राजर्षियों ने विदुह जाना किंतु उसके बाद सह वह योग महता बहुत कालीन काल से इन पृथ्वीलोक में नष्ट लुप्त प्राय हो गया स एवाय मैसे योग प्रोक्त पुरातन भक्सी सखा चमहतुत्तम पदछेद मैं अदयोग प्रोक्त पुरातन भक्त असीमें सखा चंह अन्वय किं श्रद्धा मेरा भक्त भक्त और सखा त्री सखा है इसलिए सह एव वही अयम यह पुरातन पुरातन योग योग आज मया मैंने ते तुझको प्रोक्त कहा है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 कहा था भगवाच बहूनी मे व्यतीता जन्म तव चाजुन तानि हम वेद सर्वाणी नौ वेद परत पदक्षेद बहूनी मे व्यतीता जन्मा तव तानि ताम वेद सर्वाणी परंत अनु एवं शब्दार्थ परंतप हे परंतप अर्जुन अर्जुन में मेरे, चा, और, तो, तेरे बहुनी बहुत से जनमानी जन्म व्यतितानी हो चुके हैं तानी उन सर्वाणी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 भूता ईश्वर अभी सन प्रकृति स्वाम अमी अहम् मैं अज अजन्मा और अव्ययात्मा अविनाशी स्वरूप सन होते हुए अपि भी तथा भूता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 जन्म कर्म च में दिव्यम एवं तत्वतः तत्व देहं पुनः जन्म नएति मेति सह अर्जुन अन्व शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन मै मेरे जन्म जन्म च और कर्म कर्म दिव्यम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 निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है वही उनको तत्व से जानता है वे जान लेता है सब वह देहम शरीर को तक त्याग कर पुनः फिर जन्म जन्म को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 ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यथ भजम्यहम मम पार्थ वर्तमानुर्त मनुष्यादेद ये प्रपद्यन्ते यहां एव भजामि अहम् मम अनुवर्तन्ते पार्थ मनुष्याश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 सभी मनुष्य सर्वश सब प्रकार से मम मेरे ही वर्तम मार्ग का अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं कौन सन कर्मणाम सिद्धि यजंत इ देवता क्षिप्रम ही मानुष लोके सिद्धिभवती कर्मजा जा का कर्मण इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवती कर्म जा अन्वय शब्दार्थ इनुषे मनुष्य लोके लोक में कर्मणाम कर्मो की सिद्धि हल को कांचन चाहने वाले लोग देवता देवताओं का यजंते पूजन किया करते हैं ही क्योंकि उनको कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सिद्धि क्षिप्रम शीघ्र भवति मिल जाती है चातुर्वर्णम में आश्रष्टम गोढ़ तस्य अव्ययम् चातुर्वर्ण्यं चाण्य मैं श्रेष्ठ गोढ़कर्मा विभाग तस् कर्ताकर्ताय अन्वय चातुर्वर्ण्यं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 करता होने पर अभी भी माम मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्तारम अकर्ता ही विधि ज्ञान न माम कर्माणी लिंपती न मैं कर्म फल स्पृहहा कर्म भी न मैं लिंपती न मैं कर्म फली स्पीहा कर्म भी न सह बध्यती अनवय शब्दार्थ कर्म फली कर्मो के फल में, में मेरी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 म एवं तस्मात पूर्व पूर्व तरम कृतम अनवय शब्दार्थ पूर्वी पूर्व काल के अपि भी एवं इस प्रकार ज्ञातवा जानकर ही कर्म कर्म कृतम किए हैं तस्मात इसलिए पूर्वजों द्वारा पूर्वतरम सदा से किए जाने वाले कर्म कर्मों को एव एवं कर। करम किम कर्मेती कर्मेति पत्र मोहिता सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा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 द कर्मी अकर्मयः पशेत अकर्मी च कर्मयः सह बुद्धिमान मनुष्यु सहयुक्त कृत्ना कर्मकृत अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो मनुष्य कर्मी कर्म में अकर्म अकर्म पशेत देखता है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 ये साररंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञादर्माण तमाहु पंडितं बुधा परेद ये सारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानिदर्माण तम आहु पंडित बुधा अन्वय श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 त्याग करके निराश्रय संसार के आश्रय से रहित हो गया है नित्य तृप्त परमात्मा में नित्य तृप्त है सह वह कर्मी कर्मों में अभी प्रवृत्त भली भांति बरतता हुआ अपी भी वास्तव में किंचित कुछ एव भी नहीं करता है करो निराशीर्त चित्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरो किलबिषम पदछेद निराशी चित्तात्मा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 प्राप्त होता संतुष्टो द्वंदातीतो तुष्टो द्वंदतीतो विमत्सर सीधा सिद्धौते यदृक्षालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर सह सिद्ध सिद्धौपी न निबध्य से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 कर्मा य कर्म समीय परेद ग मुक्त ज्ञावस्थित चेत सज्ञा आचरता कर्म समीय एवं गत संगस्य जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है मुक्तस्य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 प्रविलियते भली भाती विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मापणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा ब्रह्म आहुतम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समीनाद ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधिना अनवय एवं शब्दार्थ अर्पणम जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरुआ भी ब्रह्म ब्रह्म है और कभी हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ब्रह्म है तथा ब्रह्मणा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 ब्रह्म हि है योगिना दैवैवापरेय योगि परुपासते ब्रह्माना पेयज्ञ नोपजुति पदछेद दैव एव अपरेय योगि परुपासते ब्रह्मान अपरेयज्ञन उपजुहती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 शब्दी पदछेद्रोत्रदीयान्यु जुहवती शब्दीन वैस्यान अग्निषु जुहवतीन्वय शब्द अन्य योगी जनता दीत्र आदि, इंद्रियाड़ी समस्त इंद्रियों को संयमाश्व संयम रूप अग्नियों में जुहवती हवन किया करते हैं और अन्य दूसरे योगी शब्दादिन शब्दादि विषयान समस्त विषयों को इंद्रियाग्नेश्व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 प्राणे तथा तथा परच्छेद अपाने ्वायादुवतीद्वायापरि अपरे हा प्रणन प्राणेशु जुहवती ेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलम अपरि नीता हारा प्रणा सु जुहुवती सर्वे अपि एते यज्ञ यज्ञ छपित कलम अन्वय शब्दार्थ अपरि दूसरे कितने ही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 अन्य कितनी ही नियता नियमित आहार करने वाले पुरुष प्राणापान गति प्राण और अपान की गति को रुद्वा रोककर कर प्राणान प्राणों को प्राणों में ही जुवती हवन किया करते हैं एते ये सर्वे अपि सभी साधक यज्ञ छपित कलमशाह यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ विद यज्ञो को जानने वाले हैं। ब्रह्मा सनातनम् न यशिष्टातभुज यातनम नयकोस्त कु पदछेद ब्रह्मा सनातनम् न अस्ति अ लोक अस्या कुरु सत्तमा अनवय एवं शुद्धार्थ कुरु सप्तम हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ शिष्टामृत भुज यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम सनातन ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान प्राप्त होते हैं और अयज्ञ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 एवं बहुविधा यहाँो मुखे कर्मजान विधितास पदछेद बहुविधा यतता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितामोक्ष्यसे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 श्रेयान द्रव्य मज्ञा ज्ञानय पर तप कर्माखि पाथ ज्ञपरी साम्यति पदछेद श्रेयान द्रव्यो मैया गयाा ज्ञानय पर तप कर्म अखिलं पाथ ज्ञाने पारप्यसे अन्वय शब्दाथ पर पार्थ हे परम तप अर्जुन द्रव्य मत द्रव्यमय यज्ञात यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है तथा अखिलम यावन मात्र सर्व संपूर्ण कर्म कर्म ज्ञाने ज्ञान में परिसम्पाप्य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 याव न पुनर्मोहसी पांडवा ये भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मथो मयिद्ञा न पुनः मोहम्मस पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसी आत्मनि अथो मयी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 संतरिष्यसि अपि चेत असी नृजिन संतरष्य सर्वे पापकृत ज्ञान प्लव एवं वृजिम संतरष्य अन्वय शेत यदि तु तू सर्वे सब पापेभ पापियों से अपी भी पापकृत अधिक पाप करने वाला अति है तो भी तू ज्ञान प्लव ज्ञान रूप नौका द्वारा एव निस्संदेह सर्वम संपूर्ण वृजिनम पाप समुद्र से सी भली भाति तर जायेगा यथे धी सी भस्म सात कुरु तेजुना ज्ञान अग्नि सर्वकर मणि भस्म सात कुछ छेद यथा एधानसी धानसी अग्नि भस्म सात कुर्जुना ज्ञान अग्नि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 वैसे ही ज्ञान अग्नि ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्माणित संपूर्ण कर्मों को भस्म सात भस्म मै पूरे कर देता है न ही ज्ञानीन सदृशम पवित्र मिद्यते तत्व योग संसिद्ध काली पदछेद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 ज्ञानम् श्रद्धा ल्नम तत्पर संयते श्रद्धा ज्ञान तत्पर संयते शब्द संयतेन्द्रिय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 निबधनती धनंजय परेद योगश्यस्तकर्माण ज्ञान स छिन्न संश न कर्मा निब्नती धनंजय अन्वय शब्दाथ धनजय हे धनंजय योगशन्यस्त कर्माण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 निबध बा तस्तनाथम ज्ञासी छिम संश योग तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत शब्दार्थ तस्मात इसलिए भारत हे भरतवंशी अर्जुन तूस्थम हृदय में स्थित इनम इस अज्ञान सम्भूतम अज्ञान जनित आत्मन अपने संशय संशय का ज्ञासी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 श्री ज्ञान श्रीकृष्णाजुन संवाद ज्ञानकर्मसो नाम चतु्याय